प्रकरण अठावनवा सर्ग पूर्ण पद में आरूढ़ हुए पुरुष के सर्वात्म का बोध कराने वाली कच्छ गाथा का श्री वशिष्ठ जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को उपदेश श्री वशिष्ठ जी ने कहा इस पूर्वोक्त वस्तु के विषय में कही गई पूर्व काल की जो गाथा बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने गाई थी हे श्री रामचंद्र जी उसे आप सुनिए मेरु के किसी वन में सुर के पुत्र कच रहते थे कभी शुद्ध ब्रह्म विद्या के मनन निदिध्यासन के परिपाक से वे आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुए उनकी आत्मज्ञान के अमृत से परिपूर्ण वह मती पंचभूतों से निर्मित अनादर के योग्य इस मिथ्यादृश्य प्रपंच में नहीं रमी दृश्य में न के कारण सदरूप एकात्म्य से अतिरिक्त वस्तु को न देखते हुए एकमात्र आत्म वस्तु का परिशेष होने से उदास हुए उदास हुए से एका की उन्होंने हर्ष से गदगद हुई वानी से यह कहा मैं क्या करू कहा जाऊ किसका ग्रहण करूँ और किसका त्याग करू जैसे महाप्रलय के जल से संसार भरा होता है वैसे ही यह सारा विश्व आत्मा से भरा हुआ है दुख, दुख का उपभोग करने वाले करने वाले जीव और जीव की अभिलाषा के योग्य सुख इत्यादि सारा जगत यदि मूल का अन्वेषण किया जाए तो आकाश मात्र ही है फिर भी दिशाओं से और मनोरथों से सुमाहान वह आत्ममय है यानी आत्मा ही है ऐसा मुझे ज्ञात हो गया अतः उसी आनंदी के त्याग और किसी वस्तु के ग्रहण की मुझे आवश्यकता नहीं है बाह्य यानी आधिभौतिक और अभ्यंतर यानी आध्यात्मिक भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में इधर उधर आत्मा ही है अनात्मय कहीं पर भी नहीं है इस विषय में श्रुति शु, इस विषय में श्रुति भी है कि सभी जगह अधिष्ठान रूप से आत्मा स्थित है विवर्त रूप कल्पित विकार के दर्शन से सब मय ही है तत्व दर्शन से तो सब आत्मा ही है इस दृष्टि से मैं परमार्थ आत्मा में ही सर्वदा स्थित हूँ जो चेतन रूप से प्रसिद्ध है और जो अचेतन रूप से प्रसिद्ध है वह सब सन्मे अपार आकाश को पूर्ण करने वाला आत्मरूप मैं आनंद सागर के तुल्य मैं सर्वत्र स्थित आत्मूप्रूंद रूप के निकुंज में भावना करते हुए वे स्थित रहे की तरह ओम ओंकार का उच्चारण करते हुए उन्होंने देखा अर्थात प्रणव धनुष्य है श्रुति भी है कि प्रणव धनुष्य है जीवात्मा बान है ब्रह्म लक्ष्य है अप्रमत्त होकर उसका वेद करना चाहिए वेदन करने के पश्चात बान के समान तन्मय होना चाहिए पूर्व पूर्व मात्राओं का विराट आदि अर्थों के साथ उत्तर उत्तर मात्राओं में लय करके बाल के समान ओमकार के सिर पर दिखाई देने वाला अति सूक्ष्म और कोमल सबसे पीछे के अर्ध मात्र रूप कला मात्र की जो सबके विषय का चरम सीमा रूप तुरीय तत्व है तुरयात्मा से ही भावना करते हुए तुरिय भावापन्न होकर न तो आंतरकारण में स्थित और बाह्यभूत कार्य में वे आगे कहे जाने वाले प्रकार से स्थित हुए श्री रामचंद्र जी कल्पना रूपी कलंक से रहित अतएव शुद्ध एवं जिनका प्राण स्पंदन हृदय में निरंतर लीन हो गया इसीलिए जिससे मेघ हट गए ऐसे शरतकाल के आकाश के समान निर्मल वे महात्मा कच्छ गाते हुए स्थित रहे अठावनवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण उनसठवा सर्ग विषयों की निस्सारता ब्रह्मा के संकल्प से जगत की रचना ब्रह्मा की निर्वेद से विश्रांति और शास्त्र सृष्टि का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इस संसार में अन्नपान तथा स्त्री रूप विषयों से जिम्हा उपस्थ आधि इंद्रियों का जो संसर्ग है उसके सिवा उत्तम पुरुषार्थ रूप और कुछ भी नहीं है यह बात श्रुति स्मृति और पुरुषों के उपदेश से सिद्ध है यह विचार कर परम पद में आरूढ़ पुरुष इन भोगों की भला क्यों क्यों क्यों कर वांछा करेगा भाव्य यहाँ पर वांछा के योग्य कुछ भी नहीं है जो मूढ़ असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्व तथा आदि मध्य और अंत में असत भोगों से संतुष्ट होते हैं, वे नीरे पशु पक्षी ही है जो पुरुष लोक में यह सत्य है जो विश्वास को प्राप्त होते हैं, मनुष्यों में गर्धव रूप उनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है इधर केश है तो इधर रक्त है यही तो स्त्री का शरीर है इससे जो संतोष को प्राप्त होते हैं, हैं, हैं, वे कुत्ते ही ही ही ही मनुष्य नहीं। सारी पृथ्वी मिट्टी ही है, सभी पेड़ ही है, और शरीर भी मांस के पुतले ही है। नीचे पृथ्वी है ऊपर आकाश ही है भला बतलाइए तो सही सारभूत पदार्थ क्या है जो सुख के लिए हो सब लोग व्यवहार इंद्रियों के स्पर्श के अनुसार करने वाले विवेक के तत्व में बाधित होने वाले और बिना विचारे ही भले लगने वाले हैं जैसे ज्वाला के अंत में काजल स्थित रहता है वैसे ही सब सुखाशा का विषयों के लाभ से अथवा अलाभ से अंत होने पर पाप विषय आदि की कलुषता और वियोग विषाद आदि से होने वाले दुख भी वर्तमान काल के सुख के समान ही रहता है उत्पन्न और विनष्ट होने वाली अतएव अनित्य मन और इंद्रियों से उत्पन्न सब संपत्तिया गजराज से कुचली हुई लताओं के तुल्य क्षीण हो जाती है हड्डियों के समूह में देह नाम वाला पुरुष रक्त और मांस की पुतली का यह मेरी प्रेयसी है इस बुद्धि से आसादर आलिंगन करता है यह मोहक काम का क्रम है यह सब अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य और स्थिर है अतएव यह अज्ञानी की दृष्टि के लिए होता है किन्तु हे श्री रामचंद्र जी ज्ञानी की दृष्टि में अस्थिर और असत्य यह सब उनकी तुष्टि के लिए नहीं होता है यह जो विषैली भोग तृष्णा है वह भोग न करने पर भी विष की तुल्य मूर्छा पैदा करती है भोग करने पर तो वह क्या वह क्यों नहीं करेगी उस भोग का त्याग करके पद को प्राप्त हुई जब यह चित्त अनात्मय रूप से स्थित स्थिति को प्राप्त हुआ तभी यह असन्मय जाल उत्पन्न हुआ जैसे सोने चांदी नीलम आदि की दीवारों पर पड़ा हुआ सूर्य आदि का प्रकाश तत्त आधार के अनुरूप अपने स्वरूप की कल्पना करता है वैसे ही ब्रह्मा के मन ने हम लोगों के वासना कर्म आदि के अनुसार संकल्प करने से जगत की कल्पना कर रखी है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ब्रह्म हे महामते पूर्वोपासक कामन पहले के अभिमान को समि आत्मता की अतिशय भावना से उत्पन्न संस्कार द्वारा छोड़कर सिद्धि रूप विरंची का पद प्राप्त कर कार्यभूत ब्रह्म बनकर इस जगत को क्रमशः कैसे सुघन बनाता है? हैशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी कमलकोष रूप विस्तार से उठ करके सर्वप्रथम बालक ब्रह्मा जी ने ब्रह्म शब्द का उच्चारण किया इसीलिए वह ब्रह्मा कहे जाते हैं। उत्थान रूप जागृत की कल्पना के बाद सकल संकल्पात्मक मनो के समष्टि रूप एवं अपने ही मन से चतुरुख आकृति की कल्पना किए हुए ब्रह्मा के संकल्पने ने आगे की सृष्टि में उद्यम किया तदनंतर उन्होंने पहले अत्यंत प्रकाश से युक्त तेज का संकल्प किया जिसने शरत काल के अंत में बर्फ से सफेद हुई लताओं के समूह की तरह दिशाओं के मध्य भाग को परिवेष्टित किया था जिसने पक्षियों के पंखों के सदृश दोनों पार्श्वों में तंतुओं के फैलाने से कभी क्षीण न होने वाले शून्य रूप आकाश को बहुत से तंतुओं से युक्त सा बनाया था जिसने फैली हुई तेज की राशियों से आदि अंत तक पहुंचे हुए लोक पर्वत के के शिखर रंग, रंग धातुओं के संसर्ग से दिगंतों को को पीला कर दिया था, जिसने आकाश को के समान चमकदार और अनावृत अपरिचिन्न तथा प्रकाशमय होने के कारण ब्रह्म की तुल्य बना दिया था जिसने ब्रह्मा के कमल को विकसित करने के लिए पंखुड़ियों के अंदर प्रविष्ट हुई किरणों से पर बनाई गई की की की झालरों तरह चमकदार केसरों से जटा युक्त कर दिया था और जो एकमात्र समुद्र की तरंगों में प्रतिबिंबित होने के कारण दैदिप्यमान तथा चलते हुए उपवनों के तुल्य किरणों से विभूषित था तेजो की सृष्टि करने के अनंतर चतुर्मुख शरीराकार से स्थित पूर्वोक्त मन, मन, मन ने उस उस चमकीले तेजो तेजो से से पुराण आदि में प्रसिद्ध अपने आकार के तुल्य शरीर की की। कल्पना तदनंतर वह देव उस पिंडी भूत तेज आदित्य बनकर आज भी प्रत्यक्ष उदित होता है वह प्रभा समूह रूप मंडल के मध्य में स्थित और जलते हुए कनक कुंडलों से युक्त है उसके चारो ओर जल रही ज्वालाओं की पंक्तियों को धारण करने वाली धकती हुई अग्निया हैं और वह ज्वालाओं से विशाल काय है अवयवों से आकाश मंडल को कर रखा है तदनंतर विश्व की वृद्धि करने वाले सर्वज्ञ चतुर्मुख ब्रह्मा ने जैसे सागर तरंगों को विभक्त कर करता है वैसे ही आदित्य आदि के निर्माण से बची हुई तेज, तेज की उन कलाओं को विभक्त कर जिनका नौ प्रकार से निर्माण किया वे भी तेज के टुकड़े ब्रह्मा जी के संकल्प से ही सब सिद्धियों को प्राप्त और ब्रह्मा के समान ही शक्ति वाले प्रजापति होकर संकल्पानुसार वस्तु को क्षण भर में ही अपने आगे देखकर प्राप्त करते थे वे प्रजापति जिन जिन जिन का पुत्र पौत्र आदि परंपरा से और देव दानव आदि जाति भेदों से विविध प्रकार एवं व्यक्ति भेद से और का संकल्प करते थे, थे। उन उन उनको प्राप्त करते करते भूतों में भूत से औरों औरों औरों का, औरों का, का उनमें उनमें संकल्प करते हुए उनको प्राप्त करते थे तदनंतर वेदों का स्मरण कर फिर बहुत से यज्ञों के गुण और क्रम का स्मरण कर ब्रह्मा ने जगद्रुपी घर के लिए मर्यादा की कल्पना की इस प्रकार मन विशाल शरीर वाले ब्रह्म का रूप धारण करके इस दृश्य सृष्टि का विस्तार करता है जो प्राणियों की परंपरा से ठसाठस भरी है समुद्र पर्वत और वृक्षों से पूर्ण है लोकोत्तर क्रम से युक्त है मेरु भूम्डल दिशा के मंडल से जिसका मध्य भाग जटिल है एवं जो सुख दुख जरा जन्म मरण आदि शारीरिक क्लेशों से और मानसिक क्लेशों से भी यह संसार सर्वथा है यह है, यह इस तरह बोधित हुई है राग और द्वेशमय होने के कारण उद्वेग युक्त है और सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रची गई है ब्रह्मा से उत्पन्न हुई मनोवृत्तियों से अथवा हाथों से जो वस्तु जैसे देखने और प्राप्ति प्राप्त करने योग्य पहले माया द्वारा कल्पित हुई वह सब वैसे ही आज भी दिखाई देती है और पाई जाती है ब्रह्मा के संकल्प अनुसार ही और लोगों की भी यह शारीरिक है और और यह मानसिक है ऐसी कल्पना नियत है उससे भिन्न अन्य की कल्पना नहीं हो सकती यह भाव है समष्टि दृष्टि से सब भूतों में और दृष्टि और, और व्यस्टि दृष्टि से अथवा एक जीववाद एक जीववाद से कुछ लोगों में स्थित मन की मन ही चित में स्थित संसार का संकल्प करता है और परब्रह्म का साक्षात्कार भी करता है इस प्रकार का जगत संबंधी मिथ्या मोह स्थिरता को प्राप्त हुआ है संकल्प करने वाले स्वयं मन ने ही शीघ्र उसकी कल्पना की है संकल्प से ही सब जगत की क्रियाएं उत्पन्न होती है और संकल्प वश ही नियति के अधीन देवता लोग उत्पन्न होते हैं अपने अपने उत्कर्ष के लिए मनुष्य प्रजाओं में धर्म और अधर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे इंद्र विरोचन आदि देवता और असुरों के अधिपतियों द्वारा जबरदस्ती सात्विकी राजस और तामस वृत्तियों में लोगों को लगाने से वध बंदन जरा जन्म आदि हजारों क्लेशों से यति पीड़ित जगत की सृष्टियों से विरक्त प्रजा समूहों को उत्पन्न करने वाले ये पूर्वोक्त प्रभु कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा निम्नलिखित विचार करते हैं। मन के संकल्प मात्र से वृष्टि जीवोपाधि भूत जो विचित्र चित्त उत्पन्न हुआ और जो उसके उपभोग के लिए व्यवहार रूप विकार से युक्त विशाल भुवन आदि की सृष्टि जो रुद्र विष्णु और महेंद्र से युक्त है पर्वतों से और सागरों से व्याप्त है जिसका मध्य भाग पाताल अंतरिक्ष पृथ्वी दिशा और स्वर्ग मार्ग से आकिर्ण है यह सब मैंने अपना संकल्प समूह समूह ही चारों ओर विस्तृत किया है इस समय इस विकल्प के उल्लास क्रम से मैं विरक्त हो गया हूँ ऐसा विचार कर कल्पना रूपी अनर्थकारी संकट से विरत हो ब्रह्मा अनादि त्मरूपी पर ब्रह्म का अपने से स्मरण करते हैं। उस परमात्मा को स्मरण मात्र से प्राप्त कर जहाँ चारो और एकमात्र उन्हीं का प्रकाश है मानस व्यापार रहित यानी सप्तम भूमि का रूप उस पद में शांत आत्मा वाले ब्रह्म सुखपूर्वक ऐसे स्थित होते हैं, जैसे थका हुआ पुरुष भली भांति बिछाए हुए बिछोने पर स्थित होता है ममता रहित अहंकार शून्य अतएव परम शांति को प्राप्त हुए क्षोभ रहित ब्रह्म निश्चल सागर की तरह अपनी आत्मा से आत्मा में स्थित होता है होते हैं। किसी समय एकाकार वृत्ति की धारणा में आग्रह रूप ध्यान से भगवान ब्रह्मा स्वयं ऐसे विरत होते हैं, जैसे जल की निश्चलता रूप सौम्यता से समुद्र विरत होता है तब वे सुख दुख से युक्त सैकड़ों आशा, आशा, आशा से बंधे हुए राग द्वेष और भय से पीड़ित संसार का विचार करते हैं। फिर दया से चित्त वाले वे प्राणियों के कल्याण के लिए आत्म अध्यात्म ज्ञान से भरे हुए गंभीर अर्थ वाले भौत से शास्त्रों की रचना करते हैं वेद वेदांग के संग्रह की और पुराण आदि अन, अनान्य शास्त्रों की भी सब जीवों की मुक्ति के लिए रचना करते हैं फिर पूर्वोक्त सप्तम भूमि का रूप परम पद को पाकर सृष्टि विक्षेप रूप परम आपत्तियों से छुटकारा पाए हुए ब्रह्मा मंथन दंड रूप मंदराचल से छुटकारा पाए हुए सागर के समान स्वस्थ और शांत आत्मा होकर स्थित होते हैं। कमलासन में स्थित हुए ब्रह्मा जगत की चेष्टा को देखकर और जगत की मर्यादा को ठीक कर फिर आत्मा में स्थित हो जाते हैं। किसी समय सब संकल्पों से ही स्वेच्छा मात्र से केवल लोगों के अनुग्रह के लिए ही लोक के सदृश कार्य करते हुए स्थित होते हैं। ब्रह्मा को समाधि काल में न नजुता होती है न सृष्टि और संहार काल में उसका त्याग होता है न देहादि का ग्रहण होता है न सृष्टि रूप से अनेकता होती है न व्युत्थान के समय चेतनता होती है और न कमल परिस्थिति तथा अन्यत्र अन्यत्रि होती है सब भावों का आरंभ करने वाले ब्रह्मा सब वृत्तियों में समान और परिपूर्ण सागर के समान आकार वाले मुक्त रूप होकर स्थित रहते है किसी समय संपूर्ण संकल्पों से रहित अपनी स्वेच्छा से केवल लोगों के अनुग्रह के लिए ही वे प्रतिबद्ध प्रति होते हैं हे है महामते जो मैंने आपसे कही यह परम पवित्र ब्राह्म स्थिति है प्रजापतियों की मानसिक सृष्टि पहला विध्यनीक यानी ब्रह्मा आदि का दल है क्योंकि प्रजापतियों को संकल्प से सिद्धियां प्राप्त है एवं ज्ञान और योग रूप ऐश्वर्य स्वयं ही उन्नीत ज्ञात है मैथुन सृष्टि में भी देव गंधर्व यक्ष आदि के सात्विक होने के कारण एक बार के उपदेश से ज्ञान रूप ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ देवा देवानिक यानी देवता का दल मध्यम है मनुष्य आदि तो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त है हजारों प्रयत्नों से ज्ञान रूप प्राप्त हो सकता है, यानी का दल अधम है। पूर्वोक्त इस सात्विक ब्राह्मण स्थिति को विध्यक और सुराक भी प्राप्त हो चूंकि पहला दल चिद्रूप सब सृष्टियों के ऊपरम उपरम स्वरूप ब्रह्म में ब्रह्मा के मन से कल्पित फल के समान मन का फल होकर पहले उत्पन्न होता है अतः वही स्वतः सिद्ध ज्ञान रूप ऐश्वर्य से पहले ब्रह्मत्व को भली भांति जानकर उसको प्राप्त करता है प्रजापतियों की और औषधियों की सृष्टि होने पर जो देवानिका देवानिक रूप दूसरी प, पहले की अपेक्षा न्यून कल्पना उदित होती है वह पहले चंद्रमा की कला रूप से आकाश और वायु का अवलंबन करके औषधी पल्लवों में प्रवेश कर सोम गुरुत और दूध रूप से अग्नि में हवन होने पर सूर्य मंडल में अमृत के आकार से परिणत हो प्रजापति आदि से उपभुक्त होती है उनके उपभोग के अनंतर उनके वीर रूप से परिणत हुई मैथुन द्वारा कोई इंद्र आदि सूरता, सूरता कोई कुबेर कुबेरादि यक्षता को प्राप्त होती है वह सात्वी होने से मनुष्य मनुष्यादि की अपेक्षा पहले प्रजापतियों के अनुग्रह पूर्ण उपदेश आदि से ज्ञानेश्वर्यपत्ति द्वारा अभ्युदित होती है इसीलिए पहले ही वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होती है देवताओं में अथवा मनुष्यों में उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न अथवा भोग लंपट जिस जीव की मैत्री आदि से संगति करता है वह उसकी संगति से शीघ्र वैसे वाला हो जाता है भोग लंपट पुरुष से संसर्गवश स्वयं भी वैसा होकर उसी जन्म में बंधन को प्राप्त होता है और ज्ञानेश्वर्य संपन्न पुरुष की संगति से स्वयं भी ज्ञान वैराग्य सम्पन्न होकर उसी जन्म में मुक्त हो जाता है बंध और मोक्ष संगति के अनुसार होते हैं इसलिए स्वयं ही अपने पौरुष प्रयत्न से साधु संगति सतशास्त्रो के श्रवण आदि एवं इंद्रिय और मन की जय के उपायों का जब तक फल की प्राप्ति न हो तब तक अभ्यास करना चाहिए हे श्री रामचंद्र जी अधिक प्रकाश वाली उपासनाओ सब लोगों में प्रसिद्ध यज्ञादि कर्मो और अनर्थ फल देने वाले निषिद्ध और मिश्रित कर्मो से क्रम प्राप्त तथा अनेक प्रकार के प्रारब्ध वेगो क्रीडा कौतुको तथा क्रोध लोभ से बढ़े हुए व्यवहारों से क्रमशः दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुई तीन अनेक रूप सृष्टि सर्गोन्मुख ब्रह्म में इस प्रकार पूर्वोक्त संकल्प कल्पना से ही सत्ता को प्राप्त होकर आविर्भाव को प्राप्त हुई है समाप्त। स्थिति प्रकरण सर्ग ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जीवों के के के जीवों के के के के के देह देह ग्रहण ग्रहण क्रम क्रम का का और प्रधान रूप से ज्ञान भाजन सात्विक महाबाहो श्री वशिष्ठ जी कहते है महाबाहो श्री रामचंद्र जी सृष्टि की व्यवस्था करने वाले पितामह भगवान ब्रह्मा के समाधि से व्युत्थित होने पर इस जगत जगद्रूपी जीर्ण घटीयंत्र जी के भरने हुए इस जगत रूपी के भरे हुए प्राणी रूपी घड़ों से युक्त रस्सी द्वारा पुनः पुनः देह ग्रहण से जीव और जल की तुलना से आरोह और अवरोह क्रम से चलने पर ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जीवों के संसार रूपी पिंजड़े में प्रवेश करने पर अनान्य मनों के मायाशबल ब्रह्मा के प्रथम उत्पन्न पुत्र भूत आकाश में वायु के झोंकों से चंचल और आहत जल कनों से व्याप्त आवर्त की भांति घूमने पर ब्रह्म में जीवों के समूह निरंतर उपाधि के उत्पन्न होने के कारण अग्नि के के समान बाहर निकलते हैं और कोई उपाधि के नष्ट होने से सुषुप्ति की तरह, तरह विश्रांति के लिए ब्रह्म में प्रवेश करते हैं हे है श्री रामचंद्र जी अनादि अनंत ब्रह्म रूपी पद से उत्पन्न हुए यानी कल्पना को प्राप्त हुए ये जीव समूह समुद्र में तरंगों की भांति ब्रह्म में स्थित है जैसे प्रकाश की शोभा मेघ में प्रविष्ट होती है वैसे ही ये जीव समूह भूताकाश में प्रवेश करते हैं। जैसे दूध और जल एकता को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ये जीव समूह अध्यस्त आकाश और वायु के साथ ब्रह्म में एकता को प्राप्त होते है तदनंतर तेज जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने पर प्रकाश को प्राप्त करके वे जीव जीव शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप तन्मात्राओं के सहित पूर्वोक्त वायु से और अपने उपभोग के हेतु अमुख्य और मुख्य दो प्रकार के प्राण वायु से ऐसे आक्रांत होते हैं जैसे कि प्रचंड दैत्यों के समूह से देवता आक्रांत होते है इस प्रकार लिंग देहता को प्राप्त हुए वे जीव प्राण के आत्मभाव के और भूत तन्मात्र सहित वायु के साथ अन्न और जल के द्वारा अंडज आदि चार प्रकार के प्राणियों के प्राण वायु यानी प्राणवायु या और वीरता को प्राप्त होते है अन्य कुछ इष्टापूर्तकारी जीव राशिया श्रद्धा पूर्वक अग्नि में दी गई आहुति से यानी तजन्य अपूर्व से परिवेष्ट होकर धुए के द्वारा सूर्यमंडल में पहुंचकर सूर्य की किरणों द्वारा चंद्रमंडल में प्रवेश करने से धूम्रादि मार्ग में प्रविष्ट हुई है उन जीव परंपराओं का भी लिंगदेह प्राप्ति पर्यंत क्रम पूर्वोक्त ही है पूर्ण भगवान चंद्रमा जितनी किरणों से संसार को प्रकाशित करते हुए उदित होते हैं चंचल श्वेत वर्ण की उतनी किरणों से पूर्ण इसीलिए क्षीर सागर के रूप, लिंग वाले आकाश में वह जीव होती है। तदनंतर उन चंद्र किरणों के नंदन आदि वन में गिरने पर किरणों के साथ गिर रही वह जीव परंपरा उस वन में जैसे दासी घर के कार्यो में व्यग्र रहती है वैसे ही व्यग्र हो पक्षी के तुल्य प्रवेश करती है उस वन में फल चंद्रमा की की और सूर्य की किरणों किरणों के की लगने से अपने रस से क्रमशः वृद्धि और मधुरता को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त जीव परंपरा चंद्रमा की किरणों से गिरकर जैसे बालक दूध से भरे हुए माता के स्तनों में स्थिति करता है वैसे ही रस से भरे हुए उन फलों में स्थिति करती है वे फलों की सूर्य की सूर्य किरणों से से पक जाएंगी, आदि आदि में वीर्यता को प्राप्त होकर मूर्छित प्राय वे जीव जातियां रहती है जैसे अंकुर शाखा पत्ते जिसमें आविर्भूत नहीं हुए ऐसा वट का बीज शाखा अंकुर पत्ते और फल से युक्त वट वृक्ष में रहता है जैसे काष्ट में अग्नि स्थित रहती है और जैसे मिट्टी में घड़े स्थित रहते हैं, वैसे ही जीवता जिसकी वासनाएं सुप्त रहती है गर्भरूपी पिंजड़े में स्थित रहती है केवल गर्भ में ही मूर्छित जीव परंपराओं का अन्य के आश्रय द्वारा तिरोधान नहीं होता किंतु प्रलय के समय उपाधि का नाश होने के कारण प्राप्त हुए अव्यक्त से निकलकर आकाश रूप में लिंग शरीर के आरंभ समय में और चंद्र किरण आदि में प्रवेश करने के समय में भी तिरोधान से स्थिति रहती है पूर्व जन्म में जिसने स्त्री पुत्र आदि के शरीरों की शोभा नहीं देखी जो मरने तक सर्वथा विरक्त होकर रहता है और जो राग आदि से और बहुत से कर्म आदि शास्त्रों से अहिक और पारलौकिक भोग के साधन लौकिक और वैदिक कर्मों में प्रेरित होता हुआ भी उनमें प्रवृत्त नहीं होता है वह श्रेष्ठ पुरुष पूर्वोक्त क्रम से देव गर्भ में उत्पन्न होता हुआ अत्यंत सात्विक जाति का होकर उस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके उदार जीवन मुक्तोचित व्यवहार वाला होता है उसी जन्म से यदि वह मोक्ष भागी हो तो सात्विक कहा जाता है इस देवयोनि को प्राप्त करके नष्ट की जा सकने वाली जन्म परंपरा को भोग लंपटतावश उच्छेद न करता हुआ जो अपने अधिकार भोग की रक्षा के लिए ही जन्म प्राप्त करे वह तमो युक्त राजस सात्विक है हे श्री रामचंद्र जी पुरुष के अंतिम जन्म से जो नर और देवताओं के दल की अपेक्षा प्रधान है अर्थात प्रजापति के अधिकार से संसार में आया हुआ केवल सात्विक विध्य जैसे मुक्त होता है वैसा इस समय में आपसे कहूंगा हे पुण्याकृति वाले श्री रामचंद्र जी प्रथम दल में यानी विध्य में उत्पन्न हुआ पुरुष कोई भी और कभी भी पुनः उत्पन्न नहीं होता है यानी मुक्त ही हो जाता है हे श्री रामचंद्र जी पुरुष यहाँ पर उत्पन्न होते हैं केवल सात्विक पुरुष पूर्व जन्म में भी आत्मतत्व का श्रवण मनन आदि उपायों से विचार कर केवल प्रतिबंध के क्षय के लिए प्रतिबंध क्षय योग्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। इस जन्म में भी उनकी बुद्धि से सदा आत्मतत्व ही माननीय है इसीलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता है जो जब परमात्मा से नर और सूर्य सूर्य के अनीक की अपेक्षा प्रधानता से प्राप्त हुए हैं हे है श्री रामचंद्र जी वे महागुणशाली पुरुष दुर्लभ है श्री रामचंद्र जी जो और विविध प्रकार के तामस जाति वाले मूढ़ मूक जीव हैं वे सब स्थावर पेड़ पत्थरों के समान हैं उनका क्या विचार किया जाए क्रम से प्राप्त उत्तम जन्म में भी कुछ ही नर और सुर सांसारिक भोग रुचि को प्राप्त नहीं हुए हैं अतः वैराग्य अत्यंत दुर्लभ है उन लोगों में मेरे तुल्य जन्म से लेकर श्रम दम आदि सब गुणों की संपत्ति से खूब आत्म विचार योग्यता को प्राप्त हुए भी कुछ लोग निरंतर समाधि सुख में विघ्न राजकुल राजकूल पौरोहित्य के कारण कुछ राजस युक्त सात्विक ही है शुद्ध सात्विक नहीं है मेरे सदृश आप भी वैराग्य शम दम आदि संपत्ति से पूर्ण है ही किंतु परमात्मा पद का विचारण करने से आपकी इस प्रकार की संचार भ्रांति रूप महा आपत्ति विस्तीर्ण हुई है परमात्मा पद का यहां पर मेरे सामने आज ही आप शीघ्र विचार कीजिए एक एकमात्र विचार करने से आप ही यहाँ पर अद्वितीय परम पद है इकसठवा सर्ग समाप्त। स्थिति प्रकरण सर्ग। मुक्ति के योग्य राजसात्विक लोगों की प्रशंसा उनके और उनके विवेक वैराग्य के क्रम का उपदेश श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे वत्स श्री रामचंद्र जी जो विचारणा की योग्यता को प्राप्त पुरुष की पूर्व जन्म की कर्मोपासना से पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं, वे महागुणशाली पुरुष जैसे आकाश में चंद्रमा प्रकाशन प्रकाशमान रहते हैं वैसे ही सदा प्रसन्न और प्रकाशमान रहते हैं जैसे आकाश मेघो से की गई मलिनता को प्राप्त नहीं होता वैसे ही वे भी मानसिक दुख को प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे सुवर्ण का कमल रात्रि में मलान नहीं होता वैसे ही वे शारीरिक दुख को प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध भोग से अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा नहीं करते हैं, वैसे ही वे भी ज्ञान और ज्ञान साधनों की सिद्धि के सिवा अन्य वस्तु नहीं चाहते है और जैसे वृक्ष अपने पुष्प फल आदि से रमता है वैसे ही वे भी अपने सदाचारों से रमते है हे श्री रामचंद्र जी राज सात्विक पुरुष की बुद्धि शांति आदि सुधा के बढ़ने पर वृद्धि को प्राप्त हो जाती है अतएव वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के तुल्य सुंदर हो जाती है जिससे वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है जैसे चंद्रमा शीतलता का त्याग नहीं करता वैसे ही वे शीतलता के समान स्थित सौम्यता का आपत्ति में भी त्याग नहीं करते है मैत्री आदि गुणों से मनोहर प्रकृति के मनो मनोहर प्रकृति से से ही वे ऐसे विराजमान रहते हैं जैसे कि नूतन गुच्छों से शोभित लता लता से वन के वृक्ष शोभित होते हैं सब पर समान दृष्टि रखने वाले एकमात्र परमात्मा में अनुराग रखने वाले सदा सौम्य साधुओं से भी बढ़कर साधु समुद्र के तुल्य मर्यादा धारण किए हुए पुरुष आपके तुल्य है इसीलिए हे महाबाहो आपत्तियों का अनधिकरण उनका जो स्थान वही गंतव्य है आपत्तियों के सागर में जाना उचित नहीं है खेद रहित आपको इस जगत में वैसे बर्ताव करना चाहिए जैसे कि रजोगुण रहित सात्विक आत्मान लाभ बढ़े बढ़े एवं मूढ़ों के विचारणीय विषयों के परित्याग द्वारा बारम्बार शतशास्त्रों का विचार करना चाहिए इस प्रकार भावना करने वाले पुरुष को अत्यंत आदर के साथ सब वस्तुओं की विविध निमित्तों से उपन्न होने वाली अनित्यता का भी विचार करना चाहिए हे श्री राम जी, इस प्रकार अनित्य अनित्यता का विचार कर रहा विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्या असम्यग दर्शन का त्याग कर पहले अधिक विषयों के उपभोग के लिए उपभोग के योग्य लौकिक क्रिया की मरने के बाद उपयोग में आने वाली पारलौकिक क्रिया की और उन क्रियाओं के फल पशु पुत्र धन स्वर्ग विमान अप्सरा आदि पदार्थों की आपत्ति ही है ऐसी भावना संपत्ति है ऐसी भावना कभी ना करे आगे कहे जाने वाले विचार रूप ज्ञान का असीम पर रूप वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधु सतीर्थ के साथ विधिवत प्राप्त हुआ हुए हुए सेवा आदि प्रयत्न द्वारा प्रसन्न किए हुए गुरु से हे प्रभु मैं कौन हूँ यह संसार आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ इत्यादि सभी नए प्रश्न पूर्वक विचार कर स्मरण करना चाहिए कर्मों में निमग्न नहीं होना चाहिए और अनर्थकारी लोगों के साथ संगति भी नहीं रख करनी चाहिए सब प्रिय वस्तुओं का विच्छेद संसार मात्र के लिए अवश्य भावी है ऐसा सदा विचार करना चाहिए जैसे मयूर मेघों का अनुसरण करता है वैसे साधुओं का ही अनुसरण करना चाहिए अहंकार के के के उससे उससे उससे बाहरी शरीर के, उससे बाहरी शरीर भी पुत्र मित्र आदि संसार के जो तीन सागर तुल्य है नौकारूप आत्म विचार को पूर्ण करके सत्य का ही अवलोकन करना चाहिए अस्थिर शरीर का और अहंकार का भी त्याग त्याग कर अत्यंत कल्याणकारी जिसने मोती की माला को व्याप्त कर रखा है ऐसा मोती माला के अंतर्गत सूत के समान सब देह अहंकार आदि के अंतर्गत चिन्मात्र का ही अवलोकन करना चाहिए उस नित्य वस्तृत सर्वत्र व्याप्त सर्वभावित कल्याणकारी परम पद में जैसे सूत में मणिराशिया पिरोई रहती है वैसे ही यह सारा जगत पिरोया हुआ है जो चीत विशाल भुवन के भुवन भूषण रूप आकाश में स्थित सूर्य में है वही चीत पृथ्वी के विव, विवर के मध्य में स्थित कीड़े में भी है हे अनग, जैसे यहाँ पर घटा आकाश और महाकाश का परमार्थत भेद नहीं है वैसे ही शरीर में स्थित जीवों का भेद नहीं है तिक्त कड़ुआ आदि रस के भेद को जानने वाले सभी प्राणियों की अनुभूति एक ही होती है अतः चिन्ह में भेद कैसे भाव यह है कि जैसे एक से अस्वादनी तिक्त रस का भेद भेद होने पर भी उनके अनुभव का भेद नहीं है, वैसे ही जबकि एकमात्र एक सद्वस्तु ही सदा सदास्तित है तब यह उत्पन्न हुआ यह नष्ट हुआ इस प्रकार की उत्पत्तियादि विषयक मूढ़ जन साधारण आपकी बुद्धि शास्त्रीय नहीं है हे श्री रामचंद्र जी जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है वह वस्तु नहीं है वह आभास मात्र है न वह सत्य है और न असत है चूंकि मोक्ष होने के पहले अभिव्यक्त और अशांत चित्तसा भली भांति गृहित हो रहा यह जगत अपने स्थिति काल में विद्यमान है अतः सत असत नहीं है मोह की निवृत्ति होने पर तो मोक्ष प्राप्ति से पहले भी जो यह है ही नहीं तो मोक्ष काल में यह सुतराम नहीं है अतः सत भी नहीं है मोह जाल यदि अत्यंत असत है तो भला बतलाइए पुरुष ज्ञान द्वारा किसका निराश करेगा क्योंकि निराश करने योग्य वस्तु के अभाव में निराशक ज्ञान की सार्थकता नहीं हो सकती यदि मोहडाल अत्यंत सत है तो ज्ञान से किसका त्याग करेगा कारण कि ज्ञान सत्य वस्तु का निवर्तक नहीं देखा जाता इसलिए अनिर्वचनीय संगति से रज्जू सर्प आदि के समान यह दृश्य समुदाय मोह में कारण है ऐसा परिशेष से सिद्ध होता है यदि जगत असत है तो यहाँ पर मोह कैसे यदि वह सत है तो मोह का कारण कैसे इसीलिए सदा शांत हुए आप जन्म मरण और स्थिति रूप संसार में आकाश के समान समदृष्टि होइए। हो एक सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण बासठवा सर्ग श्री रामचंद्र जी में शास्त्रोक्त सब गुणों सी समृद्धि का कथन और अधम पुरुष की भी सत्संग और पौरुष से उत्तम स्थिति का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं बाह्य और अभ्यांतर द्वंदों को सहने वाला कुशल पुरुष स्वयं ही प्राप्त हुए ज्ञानी और शिष्य के अपराध को सहने वाला महामती गुरु के साथ शास्त्र का पहले विचार करे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए विषय तृष्णा शून्य तत्व महापुरुष के साथ शास्त्र का विचार कर मन का नाश करने वाली समाधि से परम पद प्राप्त किया जाता है वेदांत में उपयोगी अनान्य शास्त्रों के सत्कर्म सदाचार आदि के और सज्जनों की संगति वैराग्य आदि के निरंतर अभ्यास से संस्कृत हुआ पुरुष प्रत्यक तत्व विषयक आत्मज्ञान का भजन होकर आपके समान शोभित होता है हे श्री रामचंद्र जी आप बाह्य और आप आभ्यंतर द्वंद्व को सहन करने वाले एवं विविध गुणों के आग्र हैं आपका आचार उत्तम है तथा आपके मन के सभी मल दूर हो गए हैं अतः आप दुःख रहित परम पद में स्थित हैं। सचमुच आप जिससे मेघ हट गए हो ऐसे शरद ऋतु के आकाश के तुल्य है उत्तम ज्ञान से युक्त आप भावना से युक्त होइए। सब बाह्य पदार्थों की चिंता से रहित एवं भीतर परमात्मा के साथ क्षीर नीर के तुल्य एकता होने से बाह्याकार परिणाम रूप कुशलता आ, कुशलता वाली कल्पना से जो मुक्तों के अनुभव से सिद्ध है स्थित और द्वैत रहित मन मुक्ति ही है इसमें कोई संदेह नहीं है इस प्रकार मुक्त मन वाले आपकी चेष्टा का इस समय संसार में पूर्वोक्त जीवन मुक्त पुरुष राग द्वेष पूर्वोक्त कल्पना द्वारा अनुसरण करेंगे। जो लोग बाहर लोकोचित आचार वाले होकर विहार करते हैं ज्ञान रूपी नौका के नौका से युक्त वे बुद्धिमान पुरुष संसार रूपी सागर को पार करेंगे जो सज्जन पुरुष आपके सदृश बुद्धि वाला और समदृष्टि है वह वही सदृष्टि पुरुष से कही गई ज्ञान दृष्टियों का भाजन है जब तक आपका शरीर है तब तक आप बाहर धर्मशास्त्र और सदाचार के अनुसार आचार वाले और अंदर सब ईषणाओं का त्याग करके रागद्वेशन बुद्धि से स्थित रहिए जैसे और जैसे और गुनी पुरुष शांति को प्राप्त हुए हैं वैसे ही आप परम शांति को प्राप्त हुए। जो होशलता से दूसरों को ठगने वाले सियार सदृश हैं और बच्चों की तरह यथेष्ट आचार वाले हैं, वे मूढ़ पुरुष ही विचार योग्य नहीं हैं। शुद्ध सात्विक जन्म वाले जीवन मुक्त पुरुषों के जो स्वाभाविक श्रम दम आदि गुन है उनका उपार्जन उपार कर रहा साधारण पुरुष भी क्रमशः ज्ञान प्राप्त करके अंतिम जीवन मुक्त शरीर को प्राप्त होता है क्योंकि पुरुष जिन्नी जाति जिन्नी जाति गुणों का सदा यह, यह सेवन करता है दूसरी जाति में उत्पन्न होकर भी वह एक क्षण में उस जाति को प्राप्त होता है भाव्य के उत्कृष्ट जाति के गुणों का सेवन करने पर उत्कृष्ट जाति में जन्म पाता है और अधम जाति के गुणों का सेवन करने पर अधम जाति में जन्म पाता है यह नियम है कर्माधीनता को प्राप्त हुए जीव पुनर्जन्म के सब भावों को प्राप्त होते हैं राजा की सेनाओं को और पर्वतों के वनों को क्रमशः नीति शास्त्र के अनुसार पराक्रम से और काटने आदि से लोग जीत लेते हैं इसीलिए अधम पुरुष को इसीलिए अधम पुरुष को भी मोक्ष के लिए ही अवश्य प्रयत्न करना चाहिए जो पुरुष पौरुष से विरत नहीं होता उसे फल सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है यह अभिप्राय है पुरुष चाहे राक्षस आदि तामसी योनि में उत्पन्न हुआ हो चाहे क्षत्रिय वैश्य आदि राजस योनि को प्राप्त हुआ हो अथवा सत्व तम से मिश्रित सर्प आदि योनियों को प्राप्त हो उसे कीचड़ से भूली भाली गाय की तरह विषयों से विषयों से बुद्धि का धैर्य के साथ उद्धार करना चाहिए अपने विवेक से ही संत लोग देवता आदि सात्विक को प्राप्त होते हैं इसीलिए हे मणि को जिस वस्तु का संसर्ग होता है वह चित्त रूपी मणि तन्मय हो जाती है इसीलिए पौरुष ही प्रदान है पौरुष प्रयत्न से ही बड़े उत्तम गुणों से अलंकृत मुक्षु पुरुष पाश्चात्य यानी जीवन मुक्त उत्तम शरीर वाले होते है न कोई ऐसी वस्तु पृथ्वी में है न स्वर्ग में न देवताओं के पास अथवा न हैं, जिसे गुणवान पुरुष अपने प्रयत्न से से कर ले युक्ति से युक्ति के सहित ब्रह्मचर्य धैर्य वीर्य और वैराग्य के वेग के बिना आप उस अभिष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते सब प्राणियों के अत्यंतिक दुख की निवृत्ति के उपलक्षित निरतिशयानंद रूप होने के कारण अत्यंत हित इस उपदिष्ट आत्म तत्व को विशुद्ध सत्व गुणों की वृद्धि के उपाय में सावधान बुद्धि द्वारा आत्म रूप से आप शोक तो तदनंतर आपके द्वारा उपदिष्ट क्रम से आपको ये और लोग भी मुक्त और शोक रहित तो हो जाएंगे हे श्री रामचंद्र जी विवेक की विपुल महिमा से युक्त बढ़े हुए शम दम आदि गुणों से मनोहर इस अंतिम जीवन मुक्त शरीर के प्राप्त होने पर आप जीवन मुक्त पुरुषों के सप्तम भूमिका रूप कर्म में स्थित कीजिए यह वैराग्य प्रकरण में कही गई सब लोगों में प्रसिद्ध संसार प्राप्ति से होने वाली मोह चिंता आप में स्थित न हो बासठवासर्ग समाप्त श्री योग वासिष्ठ भाषा अनुवाद में प्रकरण समाप्त। जय जय सियाराम, सियाम त्रीकृष्णारणमस्त